मन्त्रपाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विदुषावी ओ शांति शांति शांति नमस्ते पाणनीय शिक्षा में आप सभी का स्वागत है हमारा प्रकरण जो जो चल रहा था इसमें आठ प्रकरण है पहलाय है उसमें से पहला जो प्रथम है, है स्थान प्रकरण स्थानप्रकरण मे हे आपो तीन सूत्र पढा दा थानतावत् पला सूत्र है दूसरा है अकुह विसर्जनीया कण्ठ्याीसरा है अकुह विसर्जनीया वरस्या वेके शा जी का अपना याना सूत्र रूप में है ये उद्धान्त है और उनका ही नहीं वह पूरे जो आ रहा है सृष्टि के आदि से व परंतु अन्य आचार्यों का जो विचार है उस समय महर्षि पाणिनी जी के समय भी बहुत सारे आचार्य हुए और उन आचार्यों का जैसा विचार था तो उनके सम्मान के लिए भी ये सूत्र उन्होंने बनाया कि ऐसे ऐसे आचार्य इस तरीके से मानते हैं तो उसमें हिस उम कई आचार्यो के मत में जो है हकार विसनीय जो उरस्य वर्ण है उरा प्रदेश से बोले जाते हैं हृदय प्रदेश से बोले जाते हैं ऐसा मानते हैं परंतु हृदय प्रदेश यह स्थान से बहिर्भूत है यह बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है तो इसीलिए यदि इस पर विचार किया जाए तो स्थान है नहीं हृदय परंतु भी है तो चलिए हृदय मा विचारणा हैकार स्थान अगे है, अब आगे है जो सूत्र है वृद्ध पाठ मे लघु पाठ मे भी और वृद्धपाठ में भी है लघु पाठ आपने नोगा लघुपाठ मैं नहीं निकाला हुआ हूं तो लघुपाठ में भी यही सूत्र है जिहवा मूलियो जेहव्याह मैं भी थोड़ा निकाल लू वर्णोचारण शिक्षा लघुपाठ निकल गया मेरा और दोस्तों चला गया खबर अगले बढ़ना सकते है तो ये जो है 24 चौबीसवा इसमें सूत्र है महारी का जो है से उसमें जिहवा मूलियो जिहव्य और इसमें चौथा सूत्र है जिहवा मूलियो जिहव्य वृद्ध पाठ में तो जिहवा मूलिया ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है प्रथमांत एक वचन है और जिह यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसमें समास मेवा मूलीय मे समास है सह जिह्वाया मूलि जिह्वा मूल जेहवाया मूल इति जेवा मूलो जिह्वा का मूल है केगे जेहवा ह्वाया मूलम इति जिहवा मूलम ये ष्ठी तत्पुरुष मास है तो समास इतने में ही है जिहवा मूलम शब्द जो है इसमें समास है अब जिह्वा मूलम जिह्वा मूलीय जो है यह तद्तांत है मूले भाव तो हो जाएगा गेहवा मूल भव भव मीन्स अर्थात उत्पन्न जिहवा मूलिया एक अष्टाध्याय में सूत्र है जिह्वा मूलांगुलेश चौथा अध्याय का सूत्र है चतुर्थ अध्याय तीसरा पाद का सूत्र है तो जिह्वा मूलांगुलेश तो ये जिह्वा जो मूल शब्द है इससे और अंगुल जो शब्द है उससे जो है छत्यय होता है अंगुली भी बनता है और जेहवा मूल जेहवा मूल से आएगा तो जेहवा मूल छेहवा मूल शब्द से जब छत्यय करेंगे और छ को छ से छ हो जाता है ख ढगाम प्रत्यादि नाम एक, एक जो सप्तम अध्याय का सूत्र है जो प्रत्यय है उनको क्रम से जो है ए इत्यादि आदेश होता उसमें हो है उसमें इनको ये जो प्रत्यादि है इनके प्रत्यादियों के को जो है आयने इन ऐसा सूत्र है आयने इन फ छगाम प्रत्यादी नाम ऐसा है आयन इन तो फ को आयन इत्यादि तो फ को आयन हुआ तो ऐसे ही छ है बीच में फो आयन एन एनी ईय तो, तो छम से जो है छ के स्थान पर ईय आदेश हो जाता है क्रम से आप अष्टाध्याय में देखेंगे ये सप्तम अध्याय का सूत्र है दूसरा उसके नीचे है आयन सप्तमध्याय पहला पाद का ही दूसरा दूसरा सूत्र है देख सकते हैं आप तो, तो आयन एय तो एयन ढ को ए हो जाएगा आयन ए और ईय आदेश हो जाता है उस पर थोड़ा देख लीजिएगा जब अष्टाध्यय सामने होगा तो उसका और अच्छा से स्पष्ट अर्थ हो सकता है हो जाएगा तो यहां पर ध्यान ये देना है कि छ को ईय आदेश हुआ है उसी सूत्र से आयने फोडक प्रत्यादि नाम से तो छो हो गया और जिह्वा मूल है अ को लोप हो के लोप होकर के जिहवा मूलीय बन जाता है तो जिह्वा मूल में जो उत्पन्न है तत्र में है, तत्र भवार्थ अर्थ में भी किया जा सकता है तो जिह्वा में जो उत्पन्न है जिह्वा मूल से जो उत्पन्न होने वाला वा हैको कहेगे जिह्वा तो जिह्वा मूलिय वर्ण हो गया जिहवा मूल से उत्पन्न होने वाला जो वर्ण है वह जिहवा मूलिय हो गया अब आगे है जिहव्यह तो जिहव्यह शब्द जो है इसमें जिहवा शब्द है मूल शब्द है जिहवा और जिहवा शब्द से उसी भाव अर्थ में शरीरा वाच ये जो चतुर्थाध्याय का तीसरे पाद का सूत्र है शरीर के अवयवाची प्रातिपदिक से प्रत्यय होता है तो इससे यत प्रत्यय हुआ शरीर वयवाच से इसे यत प्रत्यय हुआ है तो जिहवा शब्द से यथ प्रत्यय कर दिया यत का य है जिह्वा में आका लोप हो जाएगा अब जिह के साथ जिह बन गया सु करके जिह बन जाएगा तो, तो यहां पर मूलिय जो शब्द है अर्थात जिहवा मूलिय शब्द क्या है तो कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिहवा मूल्य सिद्धान्त यदि पढ़े होंगे या लघु सिद्धान्त प्राग् अर्ध सदृश अर्धविसर्ग सदृश जीवा मूल्य के पिसर्ग के समन जीवा मूल्यो आधार्ग के समन करखे पिह्न होगामूल्यहेगे वह जिह्वा मूलीय जो वर्ण है जिह्वा मूल्य संजक जो वर्ण है वह जिहव्य है माने जिह्वा स्थानीय है जिह्वा से उत्पन्न होने वाला है जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा से जो है जिह्वायाम भवि जिहव्य जिवा शब्द से हमने जो है तत्र भव अर्थ में जो है देश, जिवा किये वर्ण्य वर्ण है मिहवा स्थानीय वर्ण है जिवा अन है और पर जिवा जिह्वादेशीय वर्ण का मतलब क्या हुआ एक परिभाषा है पारिभाषिक जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें आया है ये अईण में नण में न दो सूत्र में एक साथ पढ़ा है तो उससे अन प्रत्याहार बनता है कहा पर पूर्व नकार से अण में किस स्थान पर अण को पूर्व नकार से लें, किस स्थान पर अण को पर नकार से लें, जब इस संबंध में संदेह होता है कि कहां से हम पूर्व नकार से कहां से पर नकार से अन् को लें, तो वहां पर ये परिभाषा उपजती है महाभाष में व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही न संदेहाद संदेहा लक्षणम कोई व्यक्ति प्रश्न कर दिया कि भाई वर्ण की तो कमी थी नहीं महर्षि पाणिन जी के पास तो शंका में डालने के लिए कहां पर पूर्व नकार से ले कहां से पर, पर नकार से ले कोई अन्य ही वर्ण पढ़ देते जिसे स्पष्टता हो जाती कोई शंका की ही बात नहीं थी तो दो नकार क्यों पढ़ दिया गया यहाँ पर भी नकार वहां पर भी नकार जबकि वर्ण की कमी है ही नहीं तो वहां पर ये बताते हैं भाई ऐसी बात नहीं है दूसरा वर्ण भी पढ़ा जा सकता था परंतु इसके माध्यम से भगवान पाणिनी जी महर्षि पाणिनी जी ये बताना चाहते है देखो ऐ मेरे शिष्यों जब भी तुम्हें आगे सूत्र इत्यादि में कोई संदेह हो तो संदेह से ही सूत्र को गलत मत समझ लेना क्यूँकी मैं इस सूत्र को जो मैं प्रणयन किया हूँ ये जो मैं अष्टाध्याय का जो सूत्र बनाया हूँ मैं उस समय बनाया जिस समय प्रातः काल में मेरा संबंध परमात्मा के साथ था मानो जैसे भगवान कृष्ण योगस्थ हो करके अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और परमात्मा के साथ अपने को तालात्म्य भाव करके कि मैं परमात्मा हूं मैं अग्नियों में वैश्वानर अग्नि हूं इत्यादि वेदों में साम वेद हूं इत्यादि इत्यादि कहकर के अपने भगवान के विराट स्वरूप को जो दिखा रहे हैं भगवान कृष्ण तो भगवान कृष्ण योगस्थ होकर के वह योगी थे और जो योगी होता है वह योगी जब उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो परमात्मा के हरेक गुरु को तो धारण नहीं कर पाता परंतु उसके समीप पर रहता है योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे तो योगदर्शन में स्पष्ट महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि और उसका भाष्यकार वेद व्यास जी कहते हैं कि वह पूरा पूरा तो परमात्मा के गुणों का धारण तो नहीं कर सकता पूरा पूरा तो नहीं हो पाता कुछ एक बच जाता है कुछ ही थोड़े से बच जाते हैं यदि थोड़े न बचे तो फिर परमात्मा हो जाए तो इसीलिए वहां पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योग दर्शन में कि वह बहुत समीप तक परमात्मा के गुणों को धारण करके परमात्मा के समान हो जाता है ऐसे व्यक्ति कि यदा यदा ही दूसरा ही भारत दूसरा नहीं सकता ऐसे ही सकता कि हम धर्म भगवस्व योगस परमात्मा योगस्व अर्जुन को उपदेश दे है समय जो भी भगवान कृष्ण के वाणी से मुखारविंद से जो कुछ भी निकल रहा है वह परमात्मा का शब्द निकल रहा है मानो परमात्मा ही उपदेश दे रहे हैं तो वह जो उपदेश दिया जा रहा है वह कैसे असत्य हो सकता है वह कैसे झूठ हो सकता है वह झूठ नहीं हो सकता ऐसे ही भगवान पाणिनी जी कह रहे हैं अपने शिष्यों को हम सभी को कह रहे हैं राजभल्ला जी ए जी ए जी ए जी ए जी जब आपको हमारे सूत्र के कोई कोई शंका आए कोई आए तो उसको सूत्र को असूत्र मत मान लेना मैं इस सूत्र का प्रणयन प्रातःकाल समाधिष्ठमात्म्य मैं इस सूत्र को बनाया हूं इसीलिए यह मेरा सूत्र का एक वर्ण भी अनर्थक नहीं है तुम वहां पर व्याख्यान से उसको समझ लेना इसलिए पहला दो नकार जो पढ़ दिया इसे महाशिव पाणिनी जी ये कहना चाह रहे हैं कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति न ही व्याख्यान से विशेष का ज्ञान कर लो केवल संदेह मात्र से लक्षण अलक्षण नहीं हो जाता सूत्र जो है असूत्र नहीं हो जाता ऐसा मत मान लेना तो ऐसे ही महर्षि पाणिनी जी का यह सूत्र जिहव्य जिहवा मूल्यो जिहव्य इत्यादि जो भी सूत्र है भगवान पाणिनी जी का इसमें जिह जो है जिह्वा तो अर्थ हो गया कि वहां स्पष्ट है कि जिह मूलमिति जिहवा मूलम। मूले मूल भवि जिहवा मूलिया वहां तो कोई संदेह नहीं परंतु जिह में है कि जिहवायाम भव इति जिह शरी से कर दिए तो जिह्वा में उत्पन्न होने वाला भाई जिहवा में उत्पन्न होने वाला जिहवा तो जिहवा के मूल से जिहान्त तक है जिहवाग्र तक है तो जिहवाह के मूल से लेकर के जिह्वाग्र तक जिहवा है तो इस जिहवा मूल्य वर्ण को कहां से उच्चारण करें जिहवा के मूल से करें कि जिहा के मध्य से करें कि जिहवाग्र से करें या जिवो पाग्र से करें या जिवाग्राध जिह मन जिहवाग्राध से करें किस से करें जब ऐसी शंका हो तो व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति व्याख्यान से हमें विशेष रूप से जानना है शंका नहीं करनी है कि सूत्र ही गलत है तो यहां पर हम जब व्याख्यान करते हैं तो प्रत्याशक्ति न्याय न को हम चार भाग में जिह्वा मूल जिहवा मध्य जिहवाग्र जिहोपाग्र जिहवाग्राथ पांच भाग में हम जिह्वा को बांट देते हैं पांच भाग है जिसके माध्यम से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं जिहवा करण है करण पंक्ति है ऊपर स्थान पंक्ति है साधन है जिहवा तो ये जो पांच भाग में जो हम बांट देते हैं उसमें से कौन से भाग से जिहा मूल्य वर्ण का उच्चारण किया जाए जिह के मूल से किया जाए जिहा के मध्य से किया जाए जिहवा के अग्रभाग से किया जाए या जिहवा के उपाग्र भाग से किया जाए या जिहवा के अग्राध नीचे वाले आगे के नीचे वाले भाग से किया जाए किससे किया जाए तो प्रत्याशक्ति न्याय न कि जिहवा मूलिय यहाँ पर पढ़ा हुआ है जिहवा का मूल मूल शब्द यहाँ पर पढ़ा हुआ है इसलिए इस प्रत्याशक्ति न्याय से यहाँ पर जिह का हुआ जिह्वा मूले न उत्पन्न जिह्वा मूले भव इति मूल शब्द का लोप हो गया है तो इसका अर्थ कि जिह्वा मूलीय वर्ण जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं तो जिहवा के मूल से बोले जाते हैं अब जिह्वा के मूल से बोले जाते हैं तो अब इसमें भी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है आप कहेंगे आचार्य जी नीचे वाले स्थान पंक्ति है ऊपर वाले करण पंक्ति है तो और तो मुझे समझ में आता है कि अकुबिस कंठ्या की कंठ है तो कंठ स्थान है, वा है ठीक है क्योंकि वह ऊपर वाले पंक्ति में तालू स्थान है ठीक है मूर्धा स्थान है ठीक है दंत स्थान ठीक है नाश स्थान ठीक है वह वा ऊपर वाले भाग है नीचे वाले तो करण पंक्ति है जब नीचे वाले करण पंक्ति है तो वह स्वयं कैसे स्थान बन जाएगा साधन कैसे स्थान बन जाएगा साधन तो साधन है इसीलिए ये भी ठीक नहीं है यदि हम इसका आयता अर्थ करते हैं कि जिहवा के मूल से उच्चारण होता इस तरीके से इतने ही पढ़ जाते हैं तो इसमें थोड़ा सा अटपटा सर रहा है तो यहां पर क्या है यहां पर भी लक्षणा होगी यहां पर भी व्याख्यान किया जाएगा कि जिहवा मूल न कंठदेश जिहवा मूल जो है उसके साथ जो कंठदेश है उसके समीप में जो कंठ कंठदेश है जैसे कि गंगायाम घोष गंगा याम घोष कहते हैं कि गंगा में झोपड़ी तो गंगा में झोपड़ी जब ये वाक्य बोलते हैं तो ये लगता है कि ये अर्थ तो लग नहीं रहा है वाच्यार्थ तो ये ठीक नहीं हो रहा है वाच्यार्थ से वाच्यार्थ से जो वाच्य से जो हल होना चाहिए अर्थ निकलना चाहिए अर्थ निकल रहा कि गंगा में झोपड़ी और गंगा कहते हैं जल प्रवाह को जल प्रवाह में कैसे झोपड़ी हो सकता है तो वहां पर तटे पद की लक्षण करते हैं कि गंगा के तट में झोपड़ी गंगा के किनारे में झोपड़ी ऐसे ही मनचाह क्रोशंती मनचाह क्रोशंती अब यदि वाचार्थ से जब अर्थ नहीं निकल पा रहा है मचान स्टेज पुकारता है स्टेज बुला रहा है अब स्टेज कैसे बुला सकता है स्टेज तो जड़ वस्तु है स्टेज के अंदर बोलने की तो शक्ति होगी ही नहीं तो वहां पर लक्षणा करते हैं कि मंचस्था जना क्रोशंती मंच पर स्थित जो व्यक्ति है वो बोल रहे हैं तो जैसे मंचा क्रोशंती में मंचस्था ये लक्षणा किया जाता है जैे गङ्गायाम घोषा मे गङ्गायाम तटे घोषा तट अर्थणा क्रह्म ब्रह्मास्मी मे अहं ब्रह्मस्थो जगवान् कृष्णस्थि जैः भगवन् कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे है ब्रह्मस्थोस्मी ऐसी लक्षणा होती है व्यक्ति ब्रह्म हो नहीं सकता ब्रह्मस्थोस्मी यह लक्षणा किया जाता है यहां पर लक्षण किया जाएगा जिह्वा मूल सह कंठ दे सी जिह तो यहां पर अर्थ हो जाएगा कि जिहवा मूलिय जो वर्ण है वह जिहवा का जो मूल है उससे संबंधित जो कंठ है इसका मतलब क्या हो इसे क्या निकला कंठ जो भाग है कंठ का अधिक क्षेत्र है अधिक हिस्सा है उस अधिक हिस्से में जो जिहवा के मूल से संबंधित तत्व संबंध जो कंठ है उससे ठीक जिहवा मूल के पास जो कंठ देश है उस कंठ देश से उच्चारण होता है अकोविशनी कंठया तो था कि वह जो कंठ है वह पूरे कंठ देश की बात कर रहा था वह कंठ देश की जो सीमा है परंतु जिहवा मूल जो वर्ण है इस जिहवा मूल्य वर्ण का उच्चारण जिहवा मूल के साथ जिहवा मूल के समीप जो कंठदेश है उसका नाम जेह वहां से उच्चारण होता है तो जिहवा मूल्यो का अर्थ हो गया कि जिहवा मूल्य संज को वर्ण अर्थात जिह्वा देशीयो भवती अर्थात जिह्वा मूल न कंठ देशे इति यावत ये इसका मतलब समझो तो इतने तक लक्षण गया तो ये जिहवा मूल्य जिह का है बस जी यहां पर ये अर्थ कर रहे हैं वे ऐसा भी मानते हैं ये क्योंकि हिसा वे के शाम थोड़ा ध्यान देंगे महर्षिदान जी के पास जो मिला था महर्षिदान जी के पास जो सूत्र मिला था उसके आधार पर उन्होंने व्याख्या किया के शाम नीचे नीचे है जीवा मूल्यो जिह व्य आगे है कबर्ग निवर्ण से जिह अब आगे, आगे कबर्ग निवर्ण से जिह आगे है सर मुखान अवर्णमित तो ये जो ूलिहव्यानकाचार्यो की मिसले जिके मूले इ जिह्वा मूल्य उच्चारण जिवा जिव मूल्यहाता है।, है ये करन्तु मेरी जो मान्यता है मेरा जो विचार है मैं जहां तक अध्ययन किया हूं इसके आधार पर और आपको अभी आगे जो वृद्ध पाठ पढ़ाएंगे तो उसे और आपको अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि जिहवा मूलियो जिहिया ये सिद्धांत रूप में सूत्र है यदि सिद्धांत रूप में सूत्र न हो सैद्धांतिक न हो तो जिहवा मूलिय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ होगा तो ऊपर अकु बिशन या में तो कहा ही नहीं है कि कंठ में पढ़ा ही नहीं है अलग से सूत्र पढ़ा है अलग से इसलिए पढ़ा हुआ है कि वह वह जीवा मूल्य के साथ जीविका से संबंध करना चाहते हैं कि उससे जीवा के मूल के समीप जो कंठ देश है उसको संकेत करना चाहते हैं इसलिए मेरे दृष्टि में जेवा मूलियो जेविया ये भी सैद्धांतिक सूत्र है सिद्धांत रूप में सूत्र है जैसे अकुह विसनिया कंठा या किसी अन्य का मत नहीं है मेरे विचार में मेरे दृष्टि में इस पर आप लोग भी विद्वान है आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा और पर हा लिखा हा हो मही का जैसा मिला उसी रूप में ऐसा व्याख्याहर जिवाूल्य जिवा मूल्य उच्चारण जीवा मूल्य कलाताो कहरे है मूल कह से उच्चारण जिवाूले समीपो कण्ठ देश है उच्चारणन्ध है, उसके संबंध है व्यक्ति सामान्य व्यक्ति उसमें और उसमें फर्क नहीं कर पाता है क्योंकि कंठ देश जहां से जीवा का मूल शुरू हुआ वहीं से कंठ भी शुरू हो जाता है तो वो जो है उससे उससे नीचे भी कंठ है उसमें थोड़े ऊपर भी कंठ है तो वो वहां से है तो उतना फर्क नहीं कर पाता इसलिए इस तरीके का है परंतु आगे जो सूत्र है वृद्ध पाठ में उससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा आप कह सकते हैं कि भाई कि यहां पर महर्षि दयानंद जी भगवान दयानंद जी ऊपर से जैसे एके शाम की अनुवृत्ति लाए और लाकर के ऐसी व्याख्या की तो आप क्यों नहीं ला रहे हैं ऊपर से इसकी अनुवृत्ति आप कह सकते हैं कि आप ऊपर से क्यों नहीं ला रहे हैं भगवान दयानंद जी तो लाया है ला करके उसकी की है है तो इसका उत्तर जो है, मैं जो दे रहा र अपनी समझ से पढ़ करके, पढ़ करके करके कि से किवृत्ति न लाने का दो कारण है पहला पहला कारण ये कि जीवामूल वर्ण का वर्ण का जो स्थान है जीवा मूल्य वर्ण का जो स्थान का जो कहना है कथन है वह सिद्धांत ती अन्यत्र नहीं है जो होना चाहिए एक इसलिए मैं ऊपर नहीं ला रहा हूं दूसरा दूसरा कारण ये कि ये जो जिहवा मूल्य सूत्र जो वर्ण है इससे पहले जो सूत्र है हिसा उ वे के श्याम में जो एक पढ़ा है और आगे जो सूत्र है कवरगा वर्णानुस्वार जिहमूलिया जेहव्या एक एकेशाम ये पांचवा सूत्र है जिवा मूलियो जिव्या पले एे शाम हैर कवर्गा वर्णानस्वा जिवा मूलिया जिव्या शाम इसके शामी बाद भी एे है तो पीछे भी आगे भी तो दोनों जब एवश्यकता हे वले सूत्र मे क्योकि उी सन्वृत्ति आती एक परिभाषा है कि उभयोर विभाषयोर मध्ये यो विधि सौ नित्य ध्यान से सुनेंगे उभयोर विभाषयोर मध्ये यो विधि सौ नित्य बोलने की दो विभाषा के बीच में दो विकल्प के बीच में जो विधि होती है वह नित्य विधि होती है तो पीछे है विकल्प एक शाम कई आचार्यों के मत में आके आगे है विकल्प कई वै के मत में तो पीछे भी विकल्प आगे भी विकल्प उसके वस् बीचे पडगया जिवा मूल्यो जिव्यात् तो ये नित्य होना चाहिए वहना चे तु दो हेत मनुवृत्ति न लाता हि लोगी विचार कीयगा इ मेरे विचार मे जो सूत्र है पाणिनी भगवान पाणिनी का अपना सैद्धांतिक सूत्र है अब पांचवा सूत्र लिखिए बोलिए कवरगा लिखिए कवरगा वर्णानुस्वार कवरगा वर्णानुस्वार जिह्वामूलिया जिह्या एक बोल रहा हूं कवरगा वर्णानुस्वार जिह्वामूलिया जिह्व्या एकेशाम। अर्थ लिख लिया आप लोग आप सभी ने लिख लिया जी।, जी हाँ अब इसका अर्थ बहुत ही सरल है ठीक है कवर्ग अलग अलग करेंगे समास करेंगे तो क्या हो जाएगा पहले तो पदछेद कर लीजिए कवर्गा वर्णानुस्वार जिहा मूलिया प्रथमा व्यक्ति बहुवचनाकारांत जिह प्रथमा बहुवचन के शाम सस्ती व्यक्ति बहुवचन है सर्वनाम सम हो जाएगा कवर्गस् अवर्णश्च अनुस्वारस्मूलिय कवर्गा वर्ण अनुस्वार जिहवामूलिया इतने तरह योग है तो क्या अर्थ हो गया कई आचार्यों के मत में कवर्ग अवर्ण अनुस्वार और जिहवा वर्ण जिहवीय वर्ण है और जिहवा के मूल जिह्वा के मूल के समीप मूल से संबंधित कंठदेश से उच्चारणीय है तो कवर्ग भी जिहवा वर्ण है अवर्ण भी जिहवा क्या बोलते सॉरी हाँ कवर्ग भी जिह वर्ण है अवर्ण भी जिह वर्ण है अनुस्वार भी जिह वर्ण है और जिहवा भी जिह वर्ण वो तो है ही तो ये कई आचार्यों का मत है जिहवा मूल्य था ही वो तो सैद्धांत सिद्धांत था और कवर्ग अवर्ण अनुस्वार भी ले लिया तो ये आगे का सूत्र है तो आगे अभी जो बताए ये एक शाम है पीछे एके शाम है बीच में जेहवा मूल्य है तो हो गया मैंने आपको जो परिभाषा बताया था कि उभयोर विभाषयोर मध्य यो विधि सनित्य उभय विभाषा के मध्य में जो विधि होती है वह नित्य होती है नित्य कहलाती है नित्य विधि होती है तो जिहवा मूल्यो ये नित्य विधि है तो यह है तो अब हम जो है पाठ यहीं तक रहने देते हैं और आगे जो कुछ मैं पूछूंगा उससे पहले एक चीज और मेरे मस्तिष्क में आया ऐतिहासिक ये चीज है इतिहास की चीज है इससे आप ये नहीं समझेंगे कि मैं कोई पक्षपात कर रहा हूं या कोई इस तरीके की बात है कि आप ऋषि दयानंद के पक्षधर हैं इसीलिए इस तरीके की बात बोल रहे हैं ऐसी बात नहीं है जहां जैसा है क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने हमें सिखाया है कि सत्य के करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वादा उद्यत रहना चाहिए हमारा गुरु का ही है तो हम लोगों हि सिद्धान्तो मान्यता विचार होता विचार भाय भी व्यक्ति चेत् योगस्थ योगी हो, योगी राजकृष्णी को न ब्रह्मा जैसे सदृश ऋषि ही क्यों ना हो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे सदृश ऋषि कोई भी हो मनुष्य होने के कारण गलती हो सकती है इसीलिए हमें उस पर विचार करके सिद्धांत का निर्णय करना चाहिए और महर्षिनंद जी भी हमारे सत्याग्रह प्रकाश में अपने सत्याग प्रकाश में लिखते हैं कि जो भी व्यक्ति पक्षपात युक्त हो करके दोष तो उसकी बातों को नहीं मानी जाएगी परंतु बैठक अनेक विद्वान मिल करके पक्षपात रहित विद्वान् मिलि पक्षातरहित विचारे सत्य सत्य निर्णय स्वीकार बदल दो इत सत्यग्राहि भगवान् दयानन्द जी अगे मतिहास कारा हा वो ये कि महर्षि दयानन्द वर्ष मृत्यु वैदिक धर्म दश वर्ष, काम वर्ष में ही उन्होंने पूरे दुनिया में बजा बजाया वेदों की वेदों की लोगो प्रेर्याङ्खासुर कि नाम वे, राक्षस वेदो च न तुम्हारा जो जो है उसी के आलस्यसुरी वेद लुप्त हो गया है आओ वेद यही है और वेदों की ये लोटो मात्रन्द जी तीन चण्टे सोते थे रात्रि मे बस् प्रातःकालोपासना इत्यादि क्रिया थी और सारा दिन का मे लगना घंटे सोते थे म तो तो तो कारी में तो जो उनको लिखना चाहिए, तो नहीं लिखते थे वो, उनके पास लिखने वाताीमसेन शर्मा बहु बडे विद्वान् हुए है अच्छे विद्वान् हुए शिष्य हुए व्याकरण महर्षिनारायणजी लिखाते थे वो और वो लिखते थे और उनको फिर करेक्शन करने का क्योंकि कि क्शनठ पुस्तक लिखे है दर्षक लिखे और आ, क्या बोलते हैं कि फिर प्रचार प्रसार कि बिले व्यक्तिरे हुए उसमें से फिर जो है, समय निकाले उसमें से निकाल करके फिर लिखवाते थे कि ये है ये है ये है। तो लिखने वाले जो है अब लिखने वाले ने जैसा लिखा उन्होंने बोला वो लिखते गए और फिर उस पर जो दोबारा करेक्शन होना चाहिए हो वही स्वयं भीम शर्मा जी वैसे विद्वान थे स्वयं विद्वान थे भीमसेन शर्मा जी परंतु उस पर उतना ध्यान नहीं दिए तो यही नहीं आप वेदांग प्रकाश यदि मंगाते हैं तो वेदांग प्रकाश में या वेदांग प्रकाश तो ठीक है चलिए उस पर भी चर्चा की जाएगी परंतु महर्षि महर्षि ने अपने जीवन में पूर्ण लोगों ने उनको मार दिया उनके अंदर इच्छा ये थी कि पूरे मैंने अष्टाध्याय की व्याख्या जो है अब मैं ऐसी पुस्तक लिखूं बन, बनाऊ जिसको पढ़ने के बाद सीधे महावास से पढ़ा जाए बीच में काच का व्रत इत्यादि पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शुरू में आप जब उनका देखेंगे क्या कमाल का उन्होंने लिखा है और कुछ अनुपलब्ध भी है क्योंकि जो अनुपलब्ध है उसका केवल सूत्रार्थ कर दिया गया हुआ है जैसे प्रथमावृत्ति की तरह है तो वो दो तीन भाग में पुस्तक मिलता है आप मंगवाना चाहें तो मंगवा भी सकते हैं तो वहां पर कितने जगह जो है व्याख्या जब आप करेंगे जब हम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा की ये ऐसा ये विपरीत है ये विपरीत है ये विपरीत है ठीक नहीं है इस पर युद्धी महा बहुत चर्चा किए हैं तो इस तरीके की बात है तो जो ध्यान देना चाहिए था ीसे शर्माजी को वो नहीं दे पाए तो इस तरीके से है तो उसमें भूल हो सकती है यदि उनका कॉपी होता और महर्जन यदि देखते देखते तो अवश्य पर ये किया जा सकता था उस पर फिर वो जना बा जि व्यक्ति करेक्शनता तो इस तरीके से है तो ये भीमसेन शर्मा विद्वा की परम्परा हैगो हम में विद्वान् की परम् आर्य समाज मे तु इहासीमसेन शर्माजी आलस्य प्रमाद के कारण इस तरीके का बोल हुआ है तो तो हमने ये आपको दो सूत्र पढ़ाया, इनमें जितने भी हमने आपको बताया तब समझ में आया या नहीं आया कोई का कोई प्रश्न आप में से कि नहीं, अन्यतम को कोई प्रश्न है ये एक शाम आगे और पीछे दोनों जगह है बताया ये समझ में नहीं आया आचार्य पीछे हिषन्या वे शाम सूत्र है अच्छा उस उसके बाद है, है। तो पीछे जो तीसरा जीवाूल्यो जीवाूल्यो जिकर्गा जीवाूल्याी आगे जो पाचवाूत्रि कवर्गा वर्णनु जिवा मूल्या जिव्या एे शा तु एूल्य जिह्मे उसमें पढ़ा रहा रहा नहीं नहीं है नहीं है उसके के बाद ये सूत्र होना चाहिए कवर्गा वर्णन जेवा मूल्याेवि लिखाया सूत्र लिखाया लिखेगे ते ग अभी जो मैंने अभि मिता वर्गाबरनुवा जेवा मूल्य जे के तो इसके आधार पर मैं बोल रहा अच्छा, थीच्छा, थीच्छा, थीच्छा। और मोल प्रश्न कि नहीं तो so, मंत्र पाठ मन्त्रपाठ कर्ते हा ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णम पूर्णम पूर्णम पूर्णमे शान्तिः शान्तिः जी नमस्ते नमस्ते एक मुझसे हो गई भूलि जी भूल यादीय इण्डिया पढा कल इण्डिया दूसरे काल पर बेचारी ये होगे अनो पाठ के समी आही जा पाके पा नहीं दिया ना थी, थी, गोपाल गोपाल जी का नाम, आ, गोपाल जी का का नाम नाम गोप गोपु बहुत दूर रहते हैं वो आपस अच्छा, में। अच्छा, अच्छा। साथ नहीं रहते हैं आपस नहीं मुश्किल है फिर साथ मुझे पि बा बा पडेगा मिबारा पढा दूगा ओके हा बा मा याद हे दिला दीयगा हा कु कर्तव्य आप हर बुधवार और रविवार को याद दिलाना है कि उनको भी आप लगाइए मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा अभी तो मैं मांग लूंगा कोई ऐसी बात नहीं परतु अगले बार फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा ठीक है उसी उसी गहराई से मैं पढ़ाऊंगा और फिर और दिबद्धम सुबद्धम भगवती हो जाएगा ओके ठीक है जी ओके जी न ओके न सेरी न सेरी